बबूर बहेरे को को को रुधिर बे सोई है है गारी देत हुद आपने चबाय हाथ चाटी है। आप महापात की हत को आप है अभागे भूर भागी डाट है कली को कलुष मन मलिन किए महत मस्तक की पासुरी पयोधिपाटियतु है कली के वसीभूत होकर लोग ऐसे हो गए हैं कि बबूर और बहेड़े का बाग लगा कर उसकी बाड़ बनाने के लिए कल्प वृक्ष को काट कर लाते हैं और ऐसे नीच हो गए हैं कि हरिश्चंद्र और दधीजी को भी गाली देते हैं जिन्होंने परोपकारार्थ शरीर तक का दान कर दिया था और अपने चने चबाकर भी हाथ चाटते हैं कि कहीं कुछ लगा तो नहीं है अर्थात परम दरिद्री है अपने तो महापात की है परंतु विष्णु भगवान और शिव जी तक को हंसते हैं स्वयं भाग्यहीन हैं परंतु बड़े बड़े भाग्यवानों को डांट देते हैं कली के पापों ने सबके मनों को अत्यंत मलिन कर दिया है परंतु ऐसी अवस्था में भी ये लोक परलोक सुधारना चाहते हैं मानो मच्छर की पसलियों से अपार समुद्र को बांटना चाहते हैं सुनिए कराल कलिकाल भूमिपाल पाल तुम जाहि घालो चाहिए कहो धो राहिको हू तो दीन दूब बिगा दम मैं हूं तय हो ताही को सकल जग जाहि को काम कहे को आँख मोही, एते माने को आप को आप साहिब जिन स्वान राम राम बोला नाम हो गुलाम राम कलिकाल महाराज सुनो जिसको तुम नष्ट करना चाहो उसकी रक्षा भला कौन कर सकता है मैं तो दीन दुर्बल हूं और आपका कुछ भी बिगाड़ा गिराया नहीं मैं भी और तुम भी उसी ईश्वर के हैं जिसका यह सारा संसार है तुम जो काम क्रोध को मेरे पीछे लगाकर मुझे आंखें दिखलाते हो सो तुम इतना विरोध करने वाले कौन हो मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी बड़े विज्ञ हैं अर्थात वे सब जानते हैं उन्होंने श्वान का भी पक्ष किया था एक दिन श्री राम के दरबार में एक कुत्ता आया और निवेदन किया महाराज सर्वार्थ सिद्ध नामक भिक्षुक ब्राह्मण ने बिना ही अपराध लाठी से मेरा सिर फोड़ दिया आप मेरा न्याय कर दीजिए भगवान ने ब्राह्मण को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने निरपराध कुत्ते के सिर में क्यों लाठी मारी ब्राह्मण ने कहा कि मैं भीग मांगता फिरता था इसे मैंने रास्ते से हटाया जब यह न हटा तब मैंने लकड़ी मार दी ब्राह्मण को अजंडनी समझकर भगवान विचार करने लगे इतने में कुत्ते ने कहा कि भगवान आप हमें इसे कल इसे कलेंजर का महंत बना दीजिए मैं भी पूर्ण जन्म में वही का महंत था पूर्ण न्यायचित जोहार करने पर भी मुझे कुत्ता होना पड़ा फिर इस क्रोधी का क्या कहना इस पर भगवान श्री राम ने उसे कालंजर का महंत बना दिया मैं तो राम का गुलाम हूँ और राम बोला मेरा नाम है फिर मेरा पक्ष क्यों न करेंगे कहो कलिकाल कराल में ढारो बिगारो तिहारो कहा है काम को कोह को लोभ को मोह को मोह सो आन प्रपंच रहा है हो जग नायक लायक आज पैर मेरीओ टेव कुटेव महा है जानक नाथ बिना तुलसी जग दूसरे सो करी हो न नहा है हे कराल कलिकाल सच कहो मैंने तुम्हारा क्या ढाला या बिदाड़ा है क्या यह काम क्रोध लोभ और मोह का जाल रथ मुझे ही पर फैलाया फैलाना था तुम आज जगत के स्वामी और बड़े सामर्थ्यवान हो परंतु हे देव मेरी भी यह बहुत बुरी आदत है कि जानकी नार श्री राम के बिना किसी दूसरे के सामने हाहा नहीं खाता यानी अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करता भागी रथी जल पान करो अरुणाम लेनो न दे भूल और जान के जोरी करो परिणाम तुम्हें पचतई हो पै मै नीत हो ब्राह्मण जो उंगलियों उ मैं गंगा जल पीता हूँ और नित्य राम के दो नाम लेता हूँ हे कलिकाल मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना सरोकार नहीं है और मैं भूलकर भी तुम्हारी ओर नहीं देखूँगा यदि तुम जानबूझकर मेरे साथ जोर अत्याचार करोगे तो परिणाम में तुम ही पछताओगी। मैं नहीं डरूंगा। जिस तरह करुण ने ब्राह्मण को नहीं पचने के कारण उगल लिया उगल दिया वैसे मैं भी तुम्हारे पेट में नहीं पचूँगा गरुड़ गरुड़ी एक समय धोखे से एक ब्राह्मण को निकल गए इससे उनके पेट में जलन पैदा हुई अंत में उन्हें उसे अपने पेट से निकाल देना पड़ा राजत राज महाराज लालत खुशर को सुंदर खू सुबारी के बीज बटोरत ऊ सर को गुणजान घुमान भेज बड़ी कलपत्र को कलिकाल राजहंस के बच्चे को कर उल्लू के बच्चे का लालन पालन करते हैं तुंदर और पवित्र धान को बटोर और जलाकर उस भूमि के लिए बीज बटोरते हैं गुण और ज्ञान का बड़ा अभिमान और सतर्कता है इसीलिए मूसर बनाने के लिए कल्प वृक्ष को काटते हैं कलिकाल ने विचार और आचार को हर लिया है इससे से बुद्धहीनों को कुछ नहीं सोचता कि वह कहा फल बूझना भेद बिचारे स्वार को परमारथ को कलिकामद राम को नाम बिसारे वाद विवाद विषाद बढ़ाई के छात्र बढ़ाईओ आप जा रहे चार को छो नव को, को दस आठ जो फारे क्या कर्तव्य है और पढ़ने का क्या फल है यह समझकर कर वेद के भेद को नहीं विचारते वेद का सार तत्व और कलयुग में स्वार्थ एवं परमार्थ के एकमात्र कल्प वृक्ष राम नाम को विचार दिया ज्ञान अभिमान व्यर्थ के वाद विवाद से विषाद को बढ़ाकर अपने और दूसरों की छाती जलाते हैं और चारो वेद छो शास्त्र नव व्याकरण और अठारहों पुराणों को पढ़कर कुकाट को चीरने के समान व्यर्थ गवा देते हैं भाव यह है कि उनका इन सब शास्त्रों को पढ़ना वैसा ही निष्फल होता है जैसा कुकाट को चीरना नौ व्याकरण निम्नलिखित आचार्यों के चलाए हुए और उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है इंद्र काश आपिशली पाणनी अमर जैन और सरस्वती आगम पुराण मार्ग कोटिन जाहन जान आप ही आपको ईश कहावत सिद्ध सया ने धर्म सभ कलिकाल तेजपोक बिरागल जीव परा तो कर सोच मरे तुलसी हम जान कि नाथ के हाथ बिकारे वे शास्त्र और पुराण करोड़ों मार्गों का वर्णन करते हैं परंतु वे समझ में नहीं आते और जो मुनि लोग हैं वे अपने आप को ही ईश्वर सिद्ध और चतुर कहलाते हैं जितने धर्म थे उन सब को कलयुग लीला लील गया है तथा तो जब योग और वैराग्य आदि अपनी अपनी जान लेकर भाग गए हैं गुसाई जी कहते हैं कि इनका सोच करके कौन मरे हम तो जानकी नास रामचंद्र के हाथ बिग गए हैं धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो काहू के बेटी सो बेटा न ब्याहब काहू की जात बिगार न सो तुलसी सर नाम गुलाम है राम कुय्र है ओ को दो को, एक दबन को दो चाहे कोई धूर्त अथवा परमहस कहे राजपूत कहे या जुलाहा कहे मुझे किसी की बेटी से तो बेटे का विवाह करना नहीं है ना मैं किसी से संपर्क रख कर उसकी जाति ही बिगाड़ूंगा तुलसीदास तो श्री रामचंद्र का प्रसिद्ध गुलाम है जिसको जो रुचे सो कहो मुझको तो मांग के खाना और मस्जिद अर्थात दीवाले में सोना है न किसी से एक लेना है न दो देना है मेरे मेरे जात जात न को काम को न काम को लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को अति अयाने उप नहीं बूझ है लोग है है गुलाम को को साधु के के भलो के का के असाधु पोच सोच परों जो हो सो तो राम मेरी को। कोई नहीं है और न मैं किसी की जाति पाति चाहता हूँ कोई मेरे काम का नहीं है और न मैं किसी के काम का हूँ मेरा लोक परलोक सब श्री रामचंद्र के हाथ है तुलसी को तो एकमात्र राम नाम का ही बहुत बड़ा भरोसा है लोग अत्यंत गवार हैं कहावत भी नहीं समझते कि जो गौत्र स्वामी जी का होता है नहीं सेवक का होता है साधु हूं अथवा असाधु धना हूं अथवा बुरा इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है मैं जैसा कुछ भी हूं, श्री रामचंद्र का हूं। क्या मैं किसी के दरवाजे पर पड़ा हूँ